संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व राजधर्म का वर्णन राजा के लिए विद्वान पुरोहित की आवश्यकता तथा दोनों में मेल रहने से लाभ युधिष्ठि ने पूछा पितामह किस तरह प्रजा का पालन करने वाला राजा चिंता से बच सकता है और न्याय करने में भूल नहीं होने देता भीष्णुजी ने कहा राजन यदि विस्तार के साथ राजधर्मों का वर्णन करूं तब तो कभी उनका अंत ही न होगा इसलिए संक्षेप से ही कहूंगा जब घर पर शास्त्रों के ज्ञाता धर्मिष्ट ब्राह्मण पधारे उस समय उन्हें देखते ही खड़े होकर उनका स्वागत करो बैठने को आसन दो उनकी विधिवत पूजा करके चरणों में प्रणाम करो इसके बाद पुरोहित की सलाह से और सब राजकीय कार्य किया करो धार्मिक और मांगलिक कार्यों को पूर्ण करके ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन कराओ और अपने अभीष्ट की सिद्धि एवं विजय के लिए सरल भाव से धैर्य तथा बुद्धि के बल से सत्य का आश्रय ले और काम क्रोध का परित्याग क्रोध का आश्रय लेकर धन पैदा करना चाहता है वह मूर्ख धर्म को तो छोड़ ही बैठता है धन भी उसके हाथ नहीं लगता लोभी और मूर्ख मनुष्यों को तुम अर्थ संग्रह के काम में न लगाना जो बुद्धिमान और निर्लोभ हो उन्हें ही सब काम सौंपना चाहिए मूर्ख को अधिकार दे देने पर वह कार्य करना तो ठीक ठीक जानता नहीं इसलिए काम और क्रोध के वशीभूत होकर अनुचित उपायों से प्रजा को कष्ट पहुंचाता है प्रजा के पैदा किए हुए अन्न का छठा भाग कर के रूप में लेकर शास्त्र के अनुसार अपराधियों को दंड देकर और अपने संरक्षण में रहने वाले व्यापारियों से टैक्स लेकर धन संग्रह करना चाहिए राजा को धर्मानुसार कर लेना चाहिए और शास्त्रोक्त रीति से काम लेकर सावधानी के साथ अपने राज्य में प्रजा के योग योगक्षेम की व्यवस्था करनी चाहिए जो आलस्य छोड़कर राग द्वेष से रहित हो सदा प्रजा की रक्षा करता दान देता और निरंतर न्यायपरायण रहता है उस राजा के प्रति प्रजा का विशेष प्रेम होता है तुम लोभवश अधर्म से धन पैदा करने की कभी इच्छा न करना क्योंकि रीति से किया हुआ धन बुरे कर्मों में ही नष्ट होता है। जो धन का लोभी राजा मोहवश प्रजा से शास्त्र विरुद्ध अधिक कर लेकर उसे कष्ट पहुंचाता है वह अपने ही हाथों अपना नाश करता है जैसे दूध के लोभ से गाय का धन काट लेने वाले को दूध नहीं मिलता उसी प्रकार प्रजा को पाय से राष्ट्र की, राष्ट की रक्षा करने वाला राजा ही उससे लाभ उठाता है जैसे माता स्वयं तृप्त रहने पर ही बालक को यथेष्ट दूध पिलाती है उसी प्रकार राजा से सुरक्षित होने पर ही पृथ्वी इच्छा अनुसार रक्षा करते हुए तुम उससे सुख उठा सकोगे भारत तुम अत्यंत कंगाल क्यों न हो जाओ फिर भी ब्राह्मण को धनवान देख उससे धन लेने की इच्छा न करना ब्राह्मण को यथाशक्ति धन और आश्वासन देने तथा उसकी रक्षा करने से ही तुम उत्तम लोक प्राप्त कर सकोगे इस प्रकार धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए तुम प्रजा का पालन करो इससे तुम्हें कभी पश्चाताप नहीं होगा प्रजा की रक्षा करना राजा का परम धर्म है संपूर्ण प्राणियों पर दया और उनकी रक्षा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है राजा रक्षा कार्य में नियुक्त होकर सब पर दया करता है इसीलिए पुरुषों की दृष्टि में वह सबसे बड़ा धर्मात्मा है प्रजा की से रक्षा करने में यदि राजा एक दिन भी लापरवाही करता है तो उस पाप का फल उसे एक हजार तक भोगना पड़ता है। और एक दिन भी धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करके वह जिस पुण्य का संचय करता है उसका फल दस हजार वर्षो तक स्वर्ग में रहकर भोगता है ब्रह्मचारी गृहस्थ और वान लोग अपने धर्म का पालन करके अंत में जिन लोगों को प्राप्त करते हैं उन्हें ही राजा एक क्षण भी धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने से प्राप्त कर लेता है अतः कुंती नंदन तुम प्रयत्न करके मेरे कथन कथनानुसार धर्म का पालन करो इससे तुम्हें पुण्य का फल मिलेगा और तुम्हारे मन में कभी कोई चिंता नहीं होगी यदि धर्म और अर्थ को ठीक ठीक समझना कठिन है यह सोचकर राजा को चाहिए ई प्रत्येक कार्य में सत्य परामर्श लेने ले के लिए एक बहुत विद्वान को पुरोहित बनाकर रखे जहां राजा और पुरोहित दोनों ही धर्मात्मा तथा राजनीतिक गूढ़ विचारों के जानने वाले होते हैं उस राज्य की प्रजा का सब ओर से भला होता है यदि दोनों धर्म पर आस्था रखने वाले और एक दूसरे के विश्वास पात्र हों अत्यंत तपस्वी और परस्पर इत हो दोनों के हृदय दोनों के विचार एक से हों तो वे अपनी प्रजा को उन्नतिशील बनाते और देवताओं तथा पितरों को भी तृप्त करते हैं यदि ब्राह्मण पुरोहित और क्षत्रिय राजा दोनों में परस्पर सद्भाव हो तो प्रजा को सुख मिलता है और दोनों में से होने पर प्रजा का सर्वनाश हो जाता है इस विषय में राजा पुरूर्वा और महर्षि कश्यप का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास है विशेष राजा पुरुर्वा ने पूछा जब ब्राह्मण और छत्री दोनों एक दूसरे का परित्याग कर दे तो दूसरे वर्ण के लोग किसको प्रधान समझे और प्रजा किसका पक्ष कश्यप ने कहा राजन, ब्राह्मण राज से विरोध करता है वहां छत्री का राज्य नष्ट हो जाता है जब छत्री ब्राह्मण को त्याग देते हैं तो उनका वेदाध्यन रुक जाता है उनके पुत्रों की वृद्धि नहीं होती उनके घर में नथिमंथन होना होता है नज्ञ तथा उनके बालक नहीं कर पाते। ब्राह्मणों का परित्याग करने वाले के घर धन की बढ़ती नहीं होती। उनकी संतान न न पढ़ती यज्ञ करती है। वे अपने पद से भ्रष्ट होकर डाकुओं की भांति लूट पाट करने लगते हैं इसलिए दोनों को मिलकर रहना चाहिए मिले रहने पर दोनों एक दूसरे की रक्षा में समर्थ होते हैं ब्राह्मण की उन्नति का आधार छत्री होता है और क्षत्र के अभ्युदय का आधार ब्राह्मण दोनों जब एक दूसरे के आश्रित रहती हैं, तो इनका विशेष गौरव बढ़ता है और यदि इनकी प्राचीन काल में चली आती हुई मैत्री टूट जाती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है चारों वर्णों की प्रजा पर मोह छा जाता है उसे अपना कर्तव्य नहीं सोचता इससे वह नष्ट होने लगती है ब्राह्मण रूपी वृक्ष यदि सुरक्षित रहे तो तो सुख और और और की की की वर्षा करता है है यदि उसकी रक्षा नहीं गई तो उससे निरंतर दुख और पाप वृद्धि होती है। जहां ब्रह्मचारी ब्राह्मण लुटेरों के उपद्रव से विवश हो वेद की शाखा के स्वाध्याय से वंचित होना और उसके लिए अपनी रक्षा चाहता है फिर भी कोई रक्षक न होने के कारण उसकी रक्षा असंभव हो जाती है उस देश में पानी नहीं बरसता और महामारी तथा दुर्भिक्ष आदि दुस्सह उपद्रव बढ़ जाते हैं जैसे सूखी लकड़ियों के साथ मिले होने से गीली लकड़ी भी जल जाती है उसी तरह पापियों के संपर्क में रहने से धर्मात्माओं को भी उनके समान दंड भोगना पड़ता है इसलिए पापियों का संग कभी नहीं करना चाहिए पुण्यात्माओं को मिलने वाले सभी लोग सुख की खान और अमृत के केंद्र होते हैं वहा घी के चिराग जलते हैं उनमें सुवर्ण के समान प्रकाश फैला रहता है वहां न मृत्यु का प्रवेश है नृद्धावस्था का उनमें किसी को कोई दुख भी नहीं होता, ब्रह्मचारी लोग मृत्यु के पश्चात नहीं उन्हीं लोकों में जाकर आनंद का अनुभव करते हैं पापियों का लोक है नरक जहां सदा अंधेरा छाया रहता है वहां अधिक से अधिक शोक और दुख प्राप्त होते हैं पापात्मा पुरुष वहां बहुत वर्षो तक कष्ट भोगते हुए दौड़ते फिरते हैं उन्हें अपने लिए बहुत शोक होता है ब्राह्मण क्षत्रिय में परस्पर वैमनस्य होने पर प्रजा को दूसरा दुख उठाना पड़ता है इन सब बातों को समझ कर राजा को एक बहुत बहुत पुरोहित बना ही लेना चाहिए अपना राज्य राज्याभिषेक होने के पहले ही पुरोहित का वर्ण कर लेना चाहिए क्योंकि धर्म के अनुसार ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है वेदवेत्ता विद्वानों का कहना है कि सबसे पहले ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं इसलिए वे सब वर्णों में ज्येष्ठ सम्माननीय तथा पूजनीय हैं यही नहीं वे प्रत्येक वस्तु को पहले भोगने के अधिकारी हैं अथा बलवान होने पर भी राजा का यह कर्तव्य है कि धर्मानुसार सभी उत्तम वस्तुएं पहले ब्राह्मण को निवेदन करे ब्राह्मण जाति छत्री को उन्नतिशील बनाती है और छत्री ब्राह्मण की उन्नति में कारण होते हैं इसलिए राजा को सदा ही ब्राह्मण का विशेष सम्मान करना चाहिए